अनन्या एक पल के लिए मानो चौंक ही गई थी पर फिर उसे याद आया कि उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि अभिनव था क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी है क्या अभिनव ने पूछा उसकी आवाज में उसकी चिंता साफ झलक रही थी वो अनन्या की तरफ बढ़ता जा रहा था इससे पहले कि अनन्या अभिनव के सवाल का कोई जवाब दे पाती अभिनव ने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा उसने अनन्या के हाथ पर फूंक मारनी शुरू कर दी थी सच में तुम्हें बहुत ज्यादा लगी है क्या अभिनव ने दोबारा पूछा अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया उल्टा अभिनव के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे वो चाहती थी कि आंसू रुक जाए लेकिन वो रुक नहीं पा रहे थे तुम ये क्या कर रहे हो अनन्या ने झिप्ते हुए अभिनव से पूछा अभिनव उसके सवाल पर उसे बस देखता ही रह गया वो अनन्या को इस हाल में देखकर हैरान हो गया उसने खुद को संभाला और कहा और बात है क्या अनन्या अभिनव के सवाल के जवाब में अनन्या का मन कर था कि वो जोर-जोर से चिल्लाए और अभिनव से ये पूछे कि अभिनव उसे ऐसा क्यों महसूस करवा रहा था वो अनन्या से क्यों ये बात छिपा था कि वो अभिनव है अगर वो अनन्या को बता देता कि वो अभिनव है तो इसमें क्या दिक्कत हो जाती जिस तरह से मैंने तुम्हें परेशान किया था क्या तुम अब मुझे उसी तरह से परेशान करने वाले हो तू मुझसे बदला ले रहे हो क्या अभिनव अनन्या ने अपने आप से पूछा वो लगातार अभिनव की आंखों में देखे जा रही थी उसे अचानक से ऐसा लगने लगा था कि उसे अभिनव के लिए जो महसूस हो रहा था उससे अभिनव को कोई लेना देना ही नहीं था अभिनव कभी अनन्या से प्यार नहीं करता था अनन्या के दिल में जो कुछ भी चल रहा हो लेकिन सच यही था जब काफी देर तक अनन्या ने कुछ नहीं कहा तो अभिनव ने खुद आगे से पूछा अनन्या मैंने कुछ गलत किया क्या यह सवाल सुनते ही अनन्या ने अपनी नजरें फेर ली और दूसरी दिशा में देखने लगी वो खुद अभिनव के सवाल के बारे में सोच रही थी वो खुद सोच रही थी कि क्या सच में उसने कुछ गलत किया था बिल्कुल नहीं इसमें उसकी कोई गलती गलती तो मेरी है तभी अनन्या ने अपने आप से कहा इनफैक्ट सिर्फ आज ही नहीं बल्कि शुरुआत से ही अभिनव की कभी कोई गलती थी ही नहीं जब अनन्या के दिमाग में यह बात आई तो उसने अपने आप को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और बोली नहीं तुमने कुछ नहीं किया मुझे मुझे बस अभी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है मैं जाना चाहती हूं तुम चाहो तो इंटरव्यू के लिए रुक सकते हो अनन्या के मुंह से यह बात सुन अभिनव उसे एक पल के लिए देख रहा था उसने एक कदम आगे आते हुए पूछा तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल सकता हूं अभिनव के सुझाव पर अनन्या ने ना में अपना सिर हिलाया और बोली नहीं मैं खुद चली जाऊंगी वैसे भी हम लोग कैंडिडेट्स को इंतजार करने के लिए नहीं छोड़ सकते अनन्या ने कहा और फिर एक गहरी सांस लेकर अभिनव की आंखों में देखते हुए बोली जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे फोन कर लेना इतना कहते ही अनन्या ने अपना जैकेट उठाया उसे पहना और अपनी जगह से खड़ी हो गई इसके बाद अभिनव के सामने से निकलते हुए उसने कहा थैंक यू और इतना कहते ही वो वहां से निकल गई अभिनव बस उसे जाते हुए देख रहा था कुछ देर के बाद अनन्या अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुकी थी उसके पैर अभी भी बुरी तरह से लड़खड़ा रहे थे बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए वो ड्राइवर सीट पर आकर बैठी और फिर उसने स्टीयरिंग पर अपना सिर टिका लिया उसके दिल में ढेरों जज्बात एक साथ उमड़ रहे थे वो सभी अलग-अलग तरह के जज्बात थे और अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से कौन सही था और कौन गलत उसे गुस्सा भी आ रहा था दर्द भी हो रहा था और उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है लेकिन वो चाहकर भी इन सब जज्बातों का कुछ नहीं कर सकती थी कुछ भी कर लेकिन जल्द से जल्द उस अभिनव के प्यार से बाहर निकल इसी में तेरी भलाई है अनन्या ने अपने आप से कहा वो इस तरह के जज्बात को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जब अभिनव जिंदा था तब उसका यह एहसास उसके जहन पर इतना हावी नहीं होता था लेकिन जब से उसे अभिनव के मर जाने की खबर मिली तब से न जाने क्यों था कि वो अभिनव के साथ आराम से हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकती थी वह अभिनव के साथ रहते हुए हर मुश्किल हर तूफान का सामना कर सकती थी लेकिन फिर से वो इटली में अभिनव से टकराई और उसे न जाने क्या सूझा कि उसने अभिनव को काम पर रख लिया शायद वो मेरे साथ वही कर रहा है जो मैं उसके साथ किया करती थी पहले मैं उसे नीचा दिखाती थी उसे भला बुरा कहती थी अब वो मुझे नीचा दिखा रहा है अनन्या ने अपने आप से कहा और अपना सिर पकड़ लिया दर्द के मारे उसका सिर फटा जा रहा था इससे तो अच्छा होता कि मैं उसे अपने साथ काम पर रखती नहीं कम से कम ये सारे जज्बात मेरे पीछे तो नहीं आते अनन्या अपने आप कहा उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था वो बहुत गुस्से में थी और उसका मन कर रहा था कि वो गला फाड़ कर चिल्लाए उधर जब अनन्या अपनी गाड़ी में बैठी थी तब इधर अलेना भी मोंटी के साथ थी उसने मोंटी के परेशान से चेहरे को देखते हुए पूछा क्या हुआ सब ठीक है मोंटी ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा था और काफी परेशान लग रहा था अलेना का सवाल सुन मोंटी ने कहा मैं बस यह सोच रहा था कि हमारा प्लान काम करेगा या नहीं मोंटी के मुंह से यह बात सुनते ही अलेना ने एक गहरी सांस ली और उसके सामने आकर बैठ गई उसने मोंटी की आंखों में देखते हुए पूछा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा प्लान काम नहीं करेगा कहीं तुम्हें यह डाउट तो नहीं कि स्पेशल मेंबर्स अपना इरादा बदल लेंगे हालांकि कभी-कभी तो मुझे भी ऐसा ही लगता है अगर उन्होंने ऐसा किया या दिगपाल ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया तो हमारे लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी अलाइना की बात सुन मोंटी ने भी हां में सिर हिला दिया और कहा तुम सही कह रही हो अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो यह बात साफ हो जाएगी कि उनमें और दिगपाल में कोई फर्क नहीं है दिगपाल एक नंबर का चालबाज आदमी और अगर वो एक स्पेशल मेंबर बन गया तो वो लोगों को अपनी तरफ कर लेगा मोंटी की बात सुन अलेना ने शराब की बोतल उठाई और अपनी ग्लास में थोड़ी शराब डाल दी फिर उसने एक छोटा सा घूंट लेते हुए कहा हां और इसका मतलब ये हुआ कि हम फेल हो जाएंगे और अगर हम फेल हुए तो हमें दूसरे प्लान की जरूरत पड़ेगी सही कह रही हूं मोंटी ने कहा और फिर अपना ग्लास एक सास में टकराते हुए बोला तुम जो बात कह रही हो मुझे उसकी तो चिंता हो ही रही है लेकिन उससे ज्यादा चिंता मुझे अभिनव के उस डिसीजन की वजह से हो रही है जो उसने अभी-अभी लिया है मैं सच में उस डिसीजन से बहुत डिस्टर्ब हुआ हूं मोंटी का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था उसने एक गहरी सांस ली और फिर खिड़की की तरफ देखने लगा अलाना ने भी उसे देखा और बोली तुम कौन से डिसीजन की बात कर रहे हो कोई ऐसी बात है क्या जिसके बारे में मुझे पता नहीं मोंटी ने अलाइना के सवाल के जवाब में हां में सिर हिलाया और कहा तुम्हें वो लड़का याद है जो हमें स्टोर में मिला था जिसे इटली में यह पता करने के लिए भेजा गया था कि यहां बिलियनर क्लब है या नहीं अभिनव उस लड़के को भी हमारे प्लान में इंक्लूड करना चाहता है अभिनव उस लड़के के साथ ही गुड़गांव भी जाने वाला है मोंटी की बात सुनते ही अलाइना हैरान हो गई उसने कहा क्या हां और इस मामले में वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला है अब अगर वो लड़का कोई जासूस निकला तो क्या कर लेंगे उस वक्त आयना की लड़का अभिनव को बहला-फुसलाकर दिक्पाल के पास ले जाए मोंटी ने कहा उसकी बात सुन अलैना ने एक गहरी सांस और बोली तुम्हारे बात ठीक है लेकिन मुझे अभिनव पर भी पूरा विश्वास है वो इतना भोला भी नहीं है कि उसे आसानी से फुसलाया जा सके उसका प्लान हर बार काम करता है और इस बार भी करेगा اور اگر نہیں کیا تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا ہر پلان کام کر جائے۔ یاد ہے نا اس کے اگر یہ بھی فیل ہو گیا تو اگر ٹائیگر کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا ہو گیا تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ अभिनव چاہتا کیا ہے۔ میرا تو یہ سب سوچ کر ہی دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ جا بھی نہیں سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر تو مجھے अलैना ने उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए देखा और बोली "मोंटी मैं उसके साथ चली जाऊंगी अगर तुम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं मैं उसका ध्यान रख लूंगी पर बस तुम अपने आप को इतना परेशान मत करो" अलैना की बात सुन मोंटी ने एक गहरी सांस ली और बोला "हम्म ठीक है" उधर जब मोंटी को अभिनव और उस नए लड़के की वजह से चिंता हो रही थी तब इधर दूर दामोदर भी अम्मा जी की भेजी उस चिट्ठी की वजह से बहुत परेशान था इतने सालों से वो जिस समस्या को टालता आ रहा था आज वो समस्या आकार में किसी पहाड़ की तरह होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी अब हम क्या करेंगे सर हंसराज जो दामोदर के सामने खड़ा था उसने दामोदर से पूछा मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या करूंगा लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं वो तो नहीं होने दूंगा जो अम्मा जी चाहती है दामोदर ने इतना कहा और अपनी जगह से खड़ा होकर कमरे से बाहर निकलने लगा आप कहां जा रहे हैं गाड़ी निकलवाओ हम घर जा रहे हैं दामोदर ने कहा उसकी आंखों में जैसे शोले धधक रहे थे हंसराज ने उसकी जलती आंखों को देखा और उसके बाद हां में सिर लाकर आगे बढ़ने लगा उधर जब दामोदर अम्मा जी से मिलने के लिए उनके घर जाने वाला था तभी इधर अम्मा जी उनके पोते ऋषिराज अधिराज पुखराज जगदीश और बाकी परिवार हॉल में बैठकर दामोदर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आएंगे ना ऋषिराज ने अम्मा जी से पूछा इससे पहले कि अम्मा जी कोई जवाब देती जगदीश ने कहा जरूर आएंगे मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूं यह चिट्ठी उनके घर में बॉम की तरह गिरी होगी मेरे तो मजा आ जाएगा आज के आज ही फैसला हो जाएगा और फिर गद्दी अपनी अधिराज ने उछलते हुए कहा पुगराज ने अपने भाई अधिराज को घूरते हुए देखा और कहा जब तक काम पूरा नहीं हो तब तक उसकी खुशी नहीं मनानी चाहिए दादी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें उन्हें दूसरा मौका नहीं देना है आज के आज अभी इसी बैठक में हमें उनसे इस नियम पर भी साइन करवाना होगा अगर उन्हें एक भी मौका मिला तो समझो हम हार जाएंगे तू चिंता मत कर इस बार दामोदर हमसे बच नहीं पाएगा अम्मा जी ने कहा जैसे ही वो इतना बोली हॉल का दरवाजा खुला और दामोदर हंसराज के साथ हॉल में दाखिल हो गया उसे देख सब लोग अपने-अपने जगह पर खड़े हो गए दामोदर के हाथ में वो चिट्ठी थी दामोदर ने चिट्ठी टेबल पर रखी और फिर अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा यह क्या है अम्मा जी ने दामोदर के सवाल पर जगदीश की तरफ देखा जगदीश एक शातिर मुस्कान के साथ आगे आया और बोला भैया परिवार के नियमों के हिसाब से अब तक हम गद्दी का वारिस उसे बनाते थे जो गद्दी के लायक हो लेकिन अब हम सब लोगों को लगता है कि परिवार की गद्दी पर उसको बैठना चाहिए जो घर में सबसे बड़ा हो जैसे ही जगदीश ने इतना कहा अधिराज का सीना गर्व से फूल गया दामोदर ने उसे एक पल के लिए देखा और कहा तुम्हारे लगने न लगने से परिवार के नियम नहीं बदलने वाले ये मत भूलो कि ये नियम इस हॉल में खड़े हर एक आदमी से भी ज्यादा पुराने हैं। दामोदर ने इतना कहते ही अम्माजी को देखा। अम्माजी की नजर अपने पोते पुखराज की तरफ घूम गई। पुखराज आगे आया और बोला, आपकी बात बिल्कुल सही है ताऊजी, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं। परिवार का नियम तो कब का बदल चुका है। क्या मतलब? दामोदर ने कहा। पुखराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, मतलब ये ताऊ जी कि जिस दिन आप गद्दी पर बैठे थे उस दिन से परिवार का नियम बदल गया था आप ये मत समझो कि मैं आपकी काबिलियत पर शक कर रहा हूं लेकिन सुखराज नेतरा कहा और उसकी नजर दामोदर के बाएं हाथ की तरफ चली गई दामोदर के बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली कटी हुई थी परिवार के नियम के हिसाब से ऐसा कोई भी आदमी गद्दी पर नहीं बैठ सकता था जिसके शरीर में किसी तरह का विकार हो दुर्बलता हो लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि दामोदर को गद्दी पर बैठना ही पड़ा तब से दामोदर ही यह गद्दी संभाल रहा था पुखराज की बात सुन दामोदर भी अपने हाथ की तरफ देखने लगा वो पुखराज का इशारा समझ गया था तभी जगदीश ने टेबल पर रखी फाइल में से एक पेपर निकाला और उसे दामोदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा नियम बदलने के लिए हम सब लोगों ने इस पर साइन कर दिए आप भी कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द हम इस गद्दी के नए हकदार को गद्दी पर बैठा सके दामोदर उस पेपर को देखकर हैरान हो गया था उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके हाथ से फिसल रहा है अब आगे क्या होने वाला है क्या अभिनव अनन्या को बताएगा कि वो ही अभिनव है और क्या दामोदर उस पेपर पर साइन करेगा आखिर क्या रिश्ता है दामोदर और अभिनव का इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे